बेजिन चारागा, इवान आवरण एवं रेखांकन अनुराग ट्रस्ट पुस्तक और इसके लेखन के के बारे में, के बारे में, में लेखक सच्चा साहित्य वही होता है जो हमें सभी मानव द्रोही और मानव द्वेषी प्रवृत्ति से प्रवृत्ति से नफरत करना सिखाता है जो हमें समाज में व्याप्त हृदयहीनता स्वार्थ अत्याचार के प्रति चिंतित परेशान होने की संवेदना उनके कारणों की तलाश करने का विवेक और उनके विरुद्ध संघर्ष करने का साहस उन नैतिक बल प्रदान करता है तथा जो हमें लगातार बेहतर मनुष्य बनने और भविष्य के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है जो भी महान साहित्यकार भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं उन्होंने बच्चों के बारे में भी जरूर सोचा होगा क्योंकि आने वाली दुनिया उन्हीं की है और उस दुनिया में आज के बच्चे ही कल के नागरिक के रूप में अपने बात की पीढ़ी के लिए दुनिया बनाने का काम करेंगे दुनिया के अधिकांश चोटी के लेखकों ने बच्चों के लिए और बच्चों के बारे में लिखा है तो यह अनायास नहीं है 19वीं शताब्दी में यूरोप और रूस में जो महान लेखक यथार्थवादी यानी समाज की नंगी सच्चाइयों को उगाड़ने वाला और उसकी आलोचना करने वाला मानवतावादी यानी उच्च मानवीय मूल्यों मूल्यों आदर्शों से लैस मानवता के बेहतर भविष्य के लिए चिंतित और जनतंत्रवादी यानी सामंती कुलीनों के विशेषाध विशेषाधिकारों की विशेषाधिकारों की आलोचना करने वाला और स्वतंत्रता समानता भाईचारा और उसूलों को मानने वाला साहित्य लिख रहे थे उन सभी ने खास तौर पर पूंजीवादी समाज के बच्चों को और विशेष तौर पर गरीब अनाथ बच्चों की दुर्दशा पर जरूर कुछ न कुछ लिखा और कुछ ने तो काफी आदि रूसी लेखक यूरोपीय देशों के अपने समकालिक लेखकों से कुछ कदम आगे ही थे इवान सेविच तुर्गनेव का नाम उन विभूतियों भिभ्यु, में शामिल है जो विश्व साहित्य को 19वीं शताब्दी के रूस की देन थी। पिता और पुत्र गौरव ग्रंथों के परिवार में हुआ था भूदासों के प्रति अपनी जागीरदार की कठोरता ने बालक तुर्गनेव के मन पर गहरी वेदना भरी छाप छोड़ी भूदास किसानों और उनके बच्चों के नार के जीवन को उन्होंने नजदीक से देखा अठारह में प्रकाशित अपनी पहली ही पुस्तक शिकारी के शब्द चित्र में अठारह में प्रकाशित अपनी पहली पुस्तक शिकारी के शब्द चित्र में उन्होंने रूसी सामाजिक व्यवस्था की परोक्ष आलोचना की जिसके चलते उन्हें कुछ समय के लिए कैद और फिर पास कोई को अपनी जागीर में नजरबंदी की सजा भी भुगतनी पड़ी निरंकुश रूसी समाज में लिखने की आजादी पर पाबंदी से तंग तुर्गनेव में फ्रांस चले गए और अपनी मृत्यु तक वहीं रहे उनकी मृत्यु अठारह में पेरिस में हुई बच्चों का स्वर सुन पाना उनके जीवन का सच्चा चित्रण करना उन्हें शिक्षा देने से पहले उन्हें समझने का यत्न करना सभी रूसी लेखकों ने इस पक्ष का अनुसरण किया है लेव तोलस्तो कहते थे स्कूली छात्र भले ही नन्हे मानव है लेकिन ऐसे मानव है जिनकी हमारे जैसी ही आवश्यकताएं हैं और जो हमारे भांति ही सोचते विचारते हैं रूसी बाल साहित्य की शक्ति इस बात में नहीं थे कि बच्चों से बातचीत करते हुए वह उन्हें पूरी गंभीरता से लेता है अहमियत और आदर देता है बच्चों के प्रति अपने गंभीर रुख की ही बदौलत रूसी लेखक बाल पुस्तकों की रचना में अपने उत्तरदायित्व को भली समझते थे युवान तुर्गनेव ने लिखा था बच्चों के लिए अच्छी पुस्तकें लिखना अत्यंत कठिन है इसके लिए विषय का गंभीर एवं पूर्ण अध्ययन मानव हृदय और विशेषतः बाल हृदय का ज्ञान सरल और स्पष्ट भाषा में लिपापोती और फुहड़पन के बिना बात कहने की योग्यता तथा धीरज ही पर्याप्त नहीं है यह सब तो होना ही चाहिए और इसके अतिरिक्त लेखक के नैतिक एवं सामाजिक विकास का उच्च स्तर हुन, उच्च स्तर होना भी नितान्त आवश्यक है यह अंतिम शर्त नैतिक एवं सामाजिक, सामाजिक विकास का उच्च स्तर विशेषतः महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए लिखने वाला नैतिक दृष्टि से अच्छा व्यक्ति और अपने देश और अपने देश की जनता से प्यार करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। इस मर्म को तुर्गनेव ने समझा और इसलिए अपने मालकिन के बेरहम हुक्म पर डुबाना पड़ा लेब तोल के अनुरोध पर तुर्गनेव ने बाल विश्राम पत्रिका के लिए बटेर कहानी लिखी उन्होंने सार्ल पेरू की बाल कथाओं का भी फ्रांसिसी से रूसी में अनुवाद किया और उनके लिए भूमिका लिखी बेझिन चरागा कहानी चरागा के अतिरिक्त बिर, गो और गायक जैसी कुछ और कहानियां शामिल है शिकारी के शब्द चित्र के प्रकाशन यानी अठारह के समय तक तुर्ग नेव का नाम बहुत कम लोगों ने ही सुना था लेकिन इसके प्रकाशित होते ही उनकी ख्याति देश व्यापी हो गई रूसी साहित्य में यह पहली ऐसी छवि खेतों, खेतों उतारी गई थी इन कहानियों के अधिकांश नायक भूदास किसान है अनपढ़ किंतु सयानीय प्रतिभावान और साफ मन के लोग यह कहानी अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों को भी गर्मी की एक छोटी सी रात बिताने रूस के उस केंद्रीय भाग में पहुंचा देगी जहाँ दक्षिण के वनहीन सपाट मैदान या यानी उत्तर के घने जंगलों से मिलते हैं और जहाँ काली मिट्टी में काव्यमय वर्णन किया है इन बच्चों के अंधविश्वासों में भी जो विस्मयकारी आकर्षण सहजता और काव्य काव्यमयता है वह उनके आसपास की प्रकृति जैसी ही है इन बच्चों का जीवन कठिन है और उसकी और असमय मृत्यु भी उनमें से कई का नसीब है लेकिन अपने दिलों की नैसर्गिक सहजता की ताकत से ये बच्चे जीवन रस को निचोड़ना चाहते हैं असहनीय जीवन स्थितियों में भी उनके भीतर मौजूद जीवंतता मौलिकता और रचनात्मकता इसी का प्रमाण है बेजिन चरागा जुलाई का एक सुहाना दिन था ऐसे दिन मौसम के उतार चढ़ाव बीच चुकने पर ही अवतरित सुबह तड़के से ही आकाश स्वच्छ होता है उषा आख सी नहीं दमक उठती बस एक कोमल गुलाबी प्रकाश चारों ओर फैल जाता है न तो दमघोट सूखे के दिनों की भांति अग्निल लाल भबूका और नहीं झंझा की पूर्व जैसी धूमिल लोहित अपितु दिव्य आभा में उज्जवल सूर्य बादल की लंबी पतली पट्टी तले से होले से उदय होता है ताजगी छिटकाता है और फिर उसकी लाल नीली धूंध में समा जाता है बादल की पट्टी के ऊपरी किनारे पर प्रकाश सर्प बल खाते हैं चांदी के वर्ग से चम चमाते हैं और फिर किरणें इटलाती है आल्ला प्रकाश पुंज भव्य पंखों पर ऊपर उठने लगता है प्रायः दोपहर के समय आकाश में खूब ऊंचे गोल गोल बादल छा जाते हैं सुनहरे सुरमई और दुंधिया गोट में टके प्लावित नदी के वृक्ष पर छितरे वे द्वीपों से लगते हैं गहरी पारदर्शी नील वर्ण का असीम विस्तार उन्हें पखारता है दूर आकाश के उतार में वे एक दूसरे के पास पास आते जाते हैं आपस में गूंथते हैं और उनके बीच नीलमा अब नहीं दिखती है, पर अब स्वयं ही आकाश जैसे ही आसमानी रंग के होते हैं, आलोक और गर्माहट में पगे हुए का रंग हल्का नील कमल सा होता है और फिर और दिन भर नहीं बदलता चारों ओर एक सा रहता है कहीं भी काली नहीं छाती घटाए नहीं उमड़ती बस कहीं कहीं ही आकाश धरती की ओर हाथ बढ़ा देता है यह झीनी बरखा है सांझ घिरते न घिरते बादल विलीन हो जाते हैं धुएं जैसे अनिश्चित आकार के कालापन के लिए उनके अंतिम अवशेष डूबते सूरज के सामने रूई के गुलाबों गुलाबी ढेरों से उतर जाते हैं जिस शांत भाव से सूर्य उदय हुआ था उस शांत भाव से वह अस्ताचल को चला जाता है और वहां झुटपुटे की चादर उड़ती धरती के ऊपर कुछ देर तक लालिमा छाई रहती है संभाल कर ले जा रही दीप शिका के भाती सांस कामल है। होते हैं कि है। है। तो खेतों की ढुलवानों पर से भापसी उगती दिखती है पर हवा इस तपस्कृत उड़ा ले जाती है और स्थिर मौसम के पक्के छिन्न धूल के बगले ऊंचे सफेद सूत्रों से खेतों को पार करते सड़कों पर उड़ते जाते हैं स्वच्छ खुश्क हवा में चिरायते, काटी हुई रही और की गंध मिलती है। गिरने से दो घड़ी पहले तक भी नमी का एहसास नहीं होता किसान फसल काटने को ऐसे ही मौसम की कामना करते हैं। ठीक ऐसे ही दिन तुला प्रांत के चेरन जिले में मैं जंगली मुर्गों का शिकार करने निकला था मैंने काफी सारी चिड़ियां मार ली थी और मेरा भर मेरा भरा हुआ झोला बेरहमी से कंधे में गढ़ रहा था सांझल रही थी सूरज की किरणें आकाश को आलोकित नहीं कर रही थी पर तो भी वह उजला था चढ़ गया लेकिन मेरी आशा के विपरीत न तो दाई और बलूद कुंज था न दूर कहीं छोटा सा सफेद गिरजा नजर आ रहा था यहाँ तो बिल्कुल ही दूसरी अनजान जगह थी नीचे एक सक्री घाटी फैली हुई थी और बिल्कुल सामने तेज ढलान पर इस वृक्षों का गिना झुरमुट चला गया था मैं हैरान परेशान सा रुक गया इधर उधर नजर दौड़ाई धक्त तेरी की मैं तो बिल्कुल दूसरी जगह पहुंच गया ज्यादा दायी चला गया मैंने सोचा अपनी गलती पर चकित होता हुआ मैं फुर्ती से टीले पर से उतर गया तक्षण अप्री सी थीर शीलन ने मुझे घेर लिया मानो मैं किसी तैखाने में उतर आया था घाटी के तल पर घनी ऊंची घास की एकदम गीली सफेद सपाट चादर बिछी हुई थी उस पर चलते हुए मन कापता था मैंने जल्दी जल्दी घाटी पार की और बाय घूमता हुआ एसपो वन के बगल बगल चलने लगा एसपो के ऊँगते शिखरों के ऊपर चमगादड़ ढूंढने लगे थे अस्पष्ट से निर्मल आकाश में फर फराते हुए रहस्यमय जीव से लगते थे आकाश में काफी ऊंचे एक छोटा बाज अपने घोसले पर लौटने की जल्दी में तेजी से सीधा उड़ता चला गया मैं सोच रहा था बस उस छोर तक पहुंचते ही आगे सड़क होगी हाँ पांच फरलांग चक्कर तो लग ही गया आखिर में जंगल के उस छोर तक पहुंच गया पर वहां कोई सड़क न थी मेरे सामने नीची नीची झाड़ियां फैली हुई थी और उनके पीछे दूर दूर तक वीरान खेत दिख रहा था मैं फिर रुक गया क्या माजरा है आखिर कहाँ आ हूं मैं मैं ये मैं यह याद करने लगा कि मैं दिन भर किधर किधर गया था अरे हाँ ये तो पराखीणों की झाड़ियां हैं आखिर मेरे मुंह से निकला और वह वहांदे कुंज होना चाहिए कैसे आ गया मैं इतनी दूर अजीब बात है और फिर से दाएं चलना चाहिए मैं झाड़ियों के बीच से दाई और बढ़ने लगा उधर रात घिरती आ रही थी काली घटा की तरफ बढ़ती जा रही थी लगता था कि सांझ की धुंध के साथ चारों ओर से अंधेरा उठ रहा है और ऊपर से भी छितर रहा है मैं किसी पगडंडी पर जा पहुंचा पगडंडी पर घास उगाई थी, न जाने कब से कोई उस पर नहीं चला था ध्यान से आगे देखता हुआ मैं उस पर चलने लगा चारों ओर सब कुछ तेजी से काला पड़ता जा रहा था और निस्तता छाती जा रही थी बस कभी कभार कोई बटेर चहक उठता था अपने कोमल पंखों पर निशब्द उड़ता कोई निशाचर पक्षी मुझसे टकराता टकराता बचा और सहमा सा एक ओर को अंधेरे में गोता लगा गया मैंने झाड़ियों का मैदान पार कर लिया और खेत में मेड़ मेड़ पर चलने लगा अब दूर की चीजें मुश्किल से ही नजर आ रही थी और धुंधला सफेद खेत फैला हुआ था उसके पार उमड़ता घुमड़ता अंधेरा पल पल बढ़ता जा रहा था फिर हो चली हवा में मेरे कदमों की दबी दबी आवाज गूंज रही थी धूमिल पड़ गया आकाश फिर से नीला हो रहा था पर यह रात की नीलिमा थी तारे छिटक गए झिलमिलाने लगे जिसे मैं कुंज समझे था वह काला गोलाकार टीला निकला आखिर कहां आ गया मैं मैंने फिर से कहा तीसरी बार थमा और प्रश्न भरी दृष्टि से अपने अंग्रेज नस्ल के पीले कुत्ते दियान का की ओर देखा जो बिलासक सभी चौपाओं में सबसे अकलमंद है पर सबसे अकलमंद कुत्ते ने बस दुम हिला दी अपनी थकी थकी, थकी आंखें झपकाई और कोई काम की सलाह नहीं थी मुझे उसके सामने शर्म आई और मैं यकायक आगे बढ़ चला मानो सहसा मुझे यह पता चल गया हो कि किधर जाना चाहिए टीले का चक्कर काटकर उसे पार किया और मैं एक घाटी में जा पहुंचा जो अधिक गहरी न थी चारों ओर जमीन जुती हुई थी मुझे एक अजीब सी अनुभूति हुई, यह घाटी विशाल कड़ाई की शक्ल की थी हल्की सी ढलानी और नीचे में कुछ बड़े बड़े सफेद पत्थर सीधे सतर खड़े थे लगता था कि मानो ये किसी गुप्त मंत्रणा के लिए वहां रेंग आए हो घाटी में सब कुछ इतना आचल और मूक था इतना सपाट था उसके ऊपर आसमान ऐसा मनहूस लगता था कि मेरा कलेजा बैठ गया पत्थरों के बीच कोई जीव धीमी सी दयनीय आवाज में चिंच आया मैंने जल्दी जल्दी टीले पर लौटने की कोशिश की अभी तक मैंने घर का रास्ता ढूंढ लेने की आशा न खोई थी पर अब मैं समझ गया कि मैं बिल्कुल भटक गया हूँ चारों ओर घने अंधकार में डूबी जगहों को पहचानने की कोई कोशिश न करते हुए मैं तारों को देखता नाक की सीध में अलट अल टप्पू चल कोई आधे घंटे तक मैं यो ही मुश्किल से पैर घसीटता चलता रहा लगता था कि पहले कभी भी मैं ऐसे निर्जन इलाके में नहीं आया कहीं कोई आग नहीं टिमटिमा रही थी कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी एक के बाद एक हल्की ढलान वाले टीले आ रहे थे खेतों के सिलसिले का कोई अंत न था झाड़ियां अचानक एन नाक के नी, सामने जमीन में से निकल पड़ती थी मैं चलता जा रहा था और सोच रहा था कि बस अब कहीं लेट कर रात काट लू पर तभी मैंने अपने आप को एक अथा गर्द के किनारे पाया आगे बढ़ा पाँव मैंने जल्दी से पीछे हटा लिया रात के प्राय अभेद अंधकार में मुझे बहुत नीचे एक विशाल मैदान दिखा चौड़ी नदी ने उसे अर्धवृत्त में घेर रखा था जो मेरे से दूर जा रहा था मेरे से दूर को जा रहा था जब जब नजरों में टकराती नदी की स्पष्ट अस्पष्ट सी फौलादी झिलमिल से उसके बहाव का आभाष हो रहा था जिस टीले पर मैं खड़ा था वह एकदम सीधी कगार के रूप में नीचे चला गया खनी नीली रिक्तता में टीले की विशाल काली आकृति अलग से दिख रही थी मेरे ठीक नीचे कगार और मैदान के बीच एक कोना सा बन गया था यहाँ नदी प्राय थिर होले दरपड़ सी टीले की खड़ी ढलान की ओट में नदी के पास एक दूसरे के निकट ही दो अलावों की लाल लपटे उठ रही थी धुआं छोड़ रही थी उनके इर्द गिर्द लोग हिलडुल रहे थे परछाइयाँ मंडरा रही थी कभी कभी छोटे से घुघराले बालों वाले सिर का अगला हिस्सा चमक उठता अब मैं पहचान गया कि मैं कहाँ आभका हूँ यह चरागा हमारे इलाके में बेझिन चरागा के नाम से जानी जाती है पर घर लौटने की अभिमत न रही थी वह भी रात में थकावट के मारे खड़ा न हुआ जा रहा था मैंने तय किया कि अलाउ के पास जाता हूँ और इन लोगों के साथ बची कुची रात काट लेता हूँ मेरा ख्याल था कि ये लोग मवेशियों को हाट में ले जाने वाले चरा चरवाए हैं मैं सही मैं सही सलामत नीचे उतर गया पर जिस आखिरी टहनी को मैंने पकड़ रखा था उसे हाथ से छोड़ भी न पाया था कि दो बड़े बड़े झबरीले सफेद कुत्ते गुस्से से भोंगते हुए मेरी मैंने जवाब दिया और वे दौड़े दौड़े मेरी ओर आए कुत्तों को हटा लिया और मेरे दियानका को आया देख कर खास तौर पर हैरान थे मैं लड़कों के पास चला गया अलाव के इर्द गिर्द बैठे लोगों को चरवाहा समझना मेरी भूल थी यह तो पड़ोस के गांव के लड़के थे जो घोड़ों के झुंड की रखवाली कर रहे थे गर्मियों के दिनों में हमारे यहाँ घोड़ों को रात में ही चरागाहों में छोड़ा जाता है दिन में मक्खियां और कुकुर मक्षियां उन्हें तंग नंग कर मारे गोधड़ी की वेला में घोड़ों को चरगाह में ले चरा में ले जाना और प्रभात वेला में वापिस हाँक लाना किसान बच्चों के लिए इससे बढ़कर खुशी का काम और कोई नहीं नंगे शेर भेड़ की खाल के पुराने कोट कसे हुए मरियल सी पर तेज घोड़ों पर सवारी काटते चिल्लाते हुए हु करते टांगे बाहें हिलाते ऊँचे ऊंचे उछलते हुए घोड़ों को दौड़ा ले जाते हैं खिलखिलाकर हंसते जाते हैं सड़क पर अपने पीछे धूल से पीले सूतने छोड़ते जाते हैं घोड़ों की टापे दूर तक सुनाई देती हैं, कनोमिया खड़ी किए वे दौड़ते जाते हैं आगे आगे अपनी दुम हवा में उठाए निरंतर चाल बदलता कोई झबरा सुरंग घोड़ा दौड़ता जाता है जिसकी आयाल में गोखरू उलझे होते हैं मैंने लड़कों को बताया कि मैं भटक गया हूँ और उनके पास बैठ गया उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कहां से आया हूं। फिर चुप हो गए एक की ओर हट देखने लगा। बड़ा ही था। अलाओं के गिर्द लाल दमक का घेरा थरथरा रहा था और अंधेरे से टकरा कर मानो ठिठक जाता था कभी कभार कोई लपट तेज हो उठती थी और इस घेरे की परिधि के बाहर प्रकाश की द्रुत कौंद फैल जाती थी कोई अग्नि जीवा पतली पतली सूखी टहनियों को चाटती और तुरंत ही विलीन हो जाती और कभी टेढ़ी मेढ़ी लंबी लंबी परछाइया आलाओं तक बढ़ाती प्रकाश अंधकार से जूझ रहा था कभी कभी लौ धीमी पड़ जाती और प्रकाश का घेरा सिकुड़ जाता आगे बढ़ा है अंधकार में से सहसा किसी घोड़े का सिर धारीदार कुमैत या नुकरा भावहीन आंखें गाड़ हमारी ओर देखता लंबी घास तेजी से चढ़ता और फिर से झुक तुरंत ही ओझल हो जाता बस घोड़े के घास चरने और फुपकारने की ही आवाज सुनाई देती उजली जगह में से यह देखना कठिन होता है कि अंधकार में क्या हो रहा है अतः लगता है कि आसपास सब कुछ काले पर्दे में छिपा हुआ है हां दूर छितिस के पास तीले और जंगल धुंधे धुंले धब्बों के रूप में दिख रहे थे काला तारों से भरा और छोर विहीन आकाश अपनी सारी रहस्यमय गरिया गरिमा में हमारे सिरों के ऊपर छाया हुआ था रूस की गर्मियों की रात की विशिष्ट अभिभूत कर देने वाली और ताजगी भरी सुगंध फेफड़ों में भर रही थी और उससे हृदय में मीठी कसक उठ रही थी चारों ओर कहीं ओर ध्वनि कोई स्वर न था बस कभी कभार ही पास की नदी में किसी बड़ी के उपछपाह से से चप लड़के इन अलाव के इर्द गिर्द ही बैठे थे और वे दो कुत्ते भी बैठे थे जो मुझे काट खाने को इतने उतावले हो उठे थे काफी देर तक वे मेरी उपस्थिति को शांति से स्वीकार नहीं कर पा रहे थे और उम्मीदें से आखे मिच मिचाते और तिरछी नजरों के अलावा अलावों की ओर देखते हुए रह रहकर गुर्रा उठते मानो उनका असाधारण अभिमान उन्हें कचोटता पहले वे गुर्राते रहे फिर धीरे धीरे किकियाने लगे मानो इस बात पर खेत प्रकट रहे प्रकट कर रहे हूँ कि अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकते कुछ पांच लड़के थे वहां वेद्या पबलूषा इल्युषा कोस्या और वान्या उनकी बातचीत से मुझे उनके नाम पता चले और अब मैं तुरंत ही पाठकों को उनसे परिचित कराना चाहता हूँ लड़कों में सबसे बड़ा था फेद्या वह लगभग चौदह बरस का लगता था सुगढ़ शरीर सुंदर किंतु कुछ छोटे छोटे नाक नक्श सुनहरी घुघराले बाल और होठों पर सदा छाई रहने वाली मुस्कान जिसमें प्रसन्नता भी थी और अन्य मनस्कता भी उसके हाव भाव से साफ लगता था कि वह किसी खाते पीते घर का है और जरूरत से मजबूर होकर नहीं बल्कि मौज करने यहाँ चरागा में आया है वह चटकीली छीट की पीली गोट वाली कमीज पहने नया छोटा कोट उसने ओढ़ रखा था जो उसके सकरे कंधों पर खिसक खिसक जाता था नीली सी पेटी में उलझे पुलझे थे आंखें सुरमई कल चौड़े चेहरा पीला सा चेचक के दागों से छलनी बड़ा लेकिन तराश वाला मुंह कुल जमा उसका सिर काफी बड़ा था जैसा की हमारे यहाँ कहा जाता है हांडी जैसा बदम ठीकना और बेढ़म बेढ़म सा लग, सा था या तो मानना पड़ेगा कि लड़का देखने में सुंदर नहीं था पर फिर भी वह मुझे अच्छा लगा वह एकदम सीधे देखता था और उसकी आंखों में बुद्धिमत्ता का भाव था उसके आवाज से भी शक्ति का आभास होता था अपनी वेशभूषा पर वह गर्म नहीं कर सकता था घर की कति बुनिस कमीज और पैबंद लगी पतलून यही था उसका सारा पहनावा तीसरे बालक युसा का चेहरा खासा मामूली सा था तंबूतरा चुंदी सी आखे और तोते सी नाक उसके चेहरे पर किसी ठस चिड़ चिड़चिड़ी बेचैनी की छाप थी वोट नीचे हुए थे और उनमें जरा भी गति न थी भोवे भी सिकड़ी ही सिकड़ी सिकड़ी सिकड़ी ही थी मानो अलाव से वह बराबर चुंदिया रहा हो उसके हल्के पैल के रंग के प्राय सफेद से बालों की लटे चिपकी सी फैल्ट टोपी के नीचे जहां तहाँ निकली हुई थी वह रह रहकर दोनों हाथों से अपनी टोपी को कानों पर खींचता था उसके टांगों और पाओं पर मोजों की जगह कपड़े की चौड़ी पट्टियां लिपटी हुई थी और उनके ऊपर की नहीं लगते थे चौथा कोई दस बरस का था उसके विचार मग्न और उदास चेहरे को देखकर मुझे कौतूहल हो रहा था उसका सारा चेहरा छोटा सा दुबला पतला नीचे को नुकीला था गिलहरी जैसा मुश्किल से नजर आते थे किंतु उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें और उनकी तरल चमक एक विचित्र से, कम से कम बदन का था कपड़े भी वह मामलू से ही पहने था आखिरी लड़के वान्या पर तो पहले मेरी नजर ही नहीं पड़ी वह एक चौड़ी सी चटाई तले आराम से जमीन पर पड़ा हुआ था कभी कभारी वह अपना घु अपने घुघरा ले बालो वाला सिर चटाई के नीचे से बाहर निकालता था इस लड़के की उम्र सात बरस से सा पबलूसा उन पर नजर रख रहा था घुटनों के बल खड़ा होकर वह उबलते पानी में खपची डालकर देख रहा था फेद्या कोहनी टेक कर लेटा हुआ था उसके कोट का दामन फैला हुआ था इलुषा को पास बैठा था और पहले ही पहले की भांति कोड़े हुए था खुदिया सिर पर एक ओर को झुकाए कहीं दूर नज़रें गड़ाए हुए था वाने अपनी चटाई तले हिले डुले बिना लेटा हुआ था मैंने सोने का बहाना किया धीरे धीरे लड़कों की बातचीत का सिलसिला फिर से शुरू हो गया पहले उन्होंने कुछ इधर उधर की बातें की कल के काम की घोड़ो की और फिर सहसा फेदिया से मानो बीच में छूट गई बातचीत का सिलसिला फिर से पकड़ते हुए ने पूछा अच्छा तो तुमने घर भूतने को देखा था नहीं देखा तो नहीं वह दिखाई देता भी नहीं इलुशा ने फटी फटी मरियल सी आवाज में जवाब दिया उसका स्वर चेहरे के हाव भाव से एकदम मेल खाता था हाँ उसकी आवाज सुनी थी शोक भी मैंने अकेले ने नहीं डेरा डाले हैं वो पब्लुशा ने पूछा पुरानी मिल में अरे तू क्या मिल में जाता है और नहीं तो क्या मेरा भाई का और मैं कागज चिकनाते हैं वाह रे कामगार बन गया अच्छा तो तू तो, तु कैस तूने कैसी आवाज सुनी थी फेदया ने पूछा आप बताता हूँ हुआ यह कि अबूसका और मैं और वह फुदेर मिक्खे विस्की और कसोई साथ में वह लाल टीले वाला इवास भी और इवास का सूखा रू कहो और दूसरे भी लड़के बस पूरी पाली के ही लड़के थे हम सो हमें मिल में रात काटनी पड़ी काटनी तो क्या पड़ी वह हमारा मुखिया न बोला कि भाई लड़कों कल बहुत काम है तो तुम क्या बेकार अब घर जाओगे मत जाओ सो हम वहीं रुक गए सब लेट गए पास पास ही और तभी अब्दूस का कहने लगा कि भाइयों अगर कहीं यहाँ घर भूतना आ गया तो और बस उसके इतना कहने की देर थी कि हमारे ऊपर कोई चलने लगा हम लोग तो नीचे की मंजिल में लेटे हुए थे और वह ऊपर डग नाप रहा था जहाँ चक्के हैं वह ऐसे टहल रहा था और तखते तो बस उसके बोझ से सारे झुके जा रहे थे चरमरा रहे थे हमारे सिरों के ऊपर से होता हुआ वो गुजर गया और अचानक चक्के पर जोर से पानी गिराने लगा गिरने लगा चक्का खड़खड़ाया खड़खड़ाया और लो चल दिया और लो चल दिया और पानी के डट्टे तो बंद थे हम हैरान यह किसने डट्टे उठा दिए और पानी बहने लगा चक्का थोड़ी देर घूमा और फिर रुक गया अब वो ऊपर के दरवाजे की ओर चल दिया और जीने से उतरने लगा सीढ़ियाँ तो जैसे उसके बोझ से करा उठी आखिर वो हमारे दरवाजे तक आ गया थो, थोड़ी देर खड़ा रहा खड़ा रहा और फिर दरवाजा एकदम सारा का सारा खुल गया हमारी तो बस सट्टी पिट्टी पर देखा तो कुछ है ही नहीं और अचानक देखते क्या है कि एक टंकी का जाल हिलने लगा फिर वह उठा उठता गया और फिर नीचे हो गया हवा में जैसे कोई पटक रहा हो और फिर अपनी जगह जा टा अब एक दूसरी टंकी के पास एक काटा अपनी खूटी से उतर गया और फिर खूटी पर जा लटका फिर मानो कोई दरवाजे की ओर चल दिया और अचानक ऐसे जोर से खासा खखारा बड़ी भारी भारी आवाज में हम सब तो बस एक दूसरे से चिपक गए सिर दुबकाने लगे तोबा कितने डर गए थे ओ हो पबलूसा बोला पर वह खासा क्यों पता नहीं शायद सीलन थी इसलिए थोड़ी देर तक सब चुप रहे क्यों आलू उबल गए क्या पेदा ने पूछा पबलूषा ने चपटी से छूकर कर देखे नहीं अभी कच्चे हैं बाप रे कैसे जोर का छपाका हुआ नदी की ओर मुंह मोड़कर कर वो बोला जरूर कोई बड़ी मछली है वह देखो तारा टूटा लो मैं एक मजेदार किस्सा सुनाता हूँ खुद से अपनी पतली सी आवाज में बोलने लगा सुनो भाइयों अभी उस दिन बापू ने मेरे सामने यह बात सुनाई थी अच्छा तो सुनो फेजा ने मानो आज्ञा देते हुए कहा गर्विला को तो तुम जानते ही हो वो जो गांव में बढ़े ही है आ जानते हैं पता है क्यों वो हमेशा इतना उदास उदास खोया खोया रहता है कभी हंसता बोलता नहीं पता है सुनो मैं बताता हूं बापू बता रहे थे कि एक दिन वह गया जी जंगल में जंगली अखरोट बिल्ने गया जो जंगल में तो वहां रास्ता भूल गया न जाने कहा जा पहुंचा कहा भटक गया इधर भी जाए उधर भी जाए पर नहीं रास्ता मिले पर रास्ता मिले ही नहीं ऊपर से रात गिरती आ रही थी लो जी आखिर वो एक पेड़ तले बैठ गया सोचने लगा कि चलो सुबह होने तक यही बैठ लेता हूं सो जीव वही बैठा बैठा ऊँगने और लगा और सो गया अचानक सुनता गया है कि कोई उसे पुकार रहा है इधर उधर देखा पर कोई है ही नहीं वो फिर उगने लगा फिर वही बुकार सुनाई दी वो फिर ताकने लगा। ताकने लगा। आखिर देखता क्या है झूलती जा रही है उसे बुला रही है और खुद हसी से हो रही है। अब भैया जी रात तो चांदनी थी ऐसी चांदनी की बस एक एक पत्ता दिखाई देता था सो लोजी वो उसको बुलाया जाए और खुद ऐसी गोरी चिट्टी डाली पर बैठी हुई थी जैसे डेस मछली या रोज या फिर वो कार्क मछली भी वो चांदी सी चमकती है अब भैया जी गर्विला बड़े के होश आवाज घुम उधर वो जलपरी उसे इशारे किए जाए हंस हंस कर बुलाती जाए गरवीला तो उठकर चली दिया था पर यह समझो कि भगवान ने उसके दिल में डाल दी भगवान ने उसके दिल में बात डाल दी उसने अपनी छाती पर सलीब का निशान बना ही लिया पता है कितना मुश्किल हुआ था उसे ऐसा करने में वह कह रहा था सात तो जैसे पत्थर का हो गया था हाथ तो जैसे पत्थर का हो गया था उठता ही नहीं था ओफ कमबख्त, चल बस भैया जी जैसे ही उसने शरीफ का निशान बनाया जलपरी का हंसना बंद और लगी वह फूट फूट कर रोने रोती जाए रोती जाए बालों से आंखें पूछती जाए और बाल तो उसके हरे हरे थे जैसे तुम्हारा सन सो जी गर्विला उसे देखता रहा देखता रहा और आखिर पूछ बैठा अरे जलपरी तू रोती क्यों है जलपरी ने भी उसे तुरंत जवाब दिया बोली अगर तू सलीब का निशान ना बनाता तो आखिरी दिन तक मौत से मेरे साथ रहता रोना मुझे इसी बात का है इसलिए मैं दुखी हूं कि तूने सलीब का निशान बनाया पर मैं अकेली दुखी नहीं रहूंगी जा तू भी मरते दम तक अब दुखी रहेगा लो जी बस इतना कहकर वह तो गायब हो गई और गर्वीला को भी फौरन घर का रास्ता समझ में आ गया बस तभी से वह इतना उदास उदास रहने लगा हूँ देखो तो कुछ देर की खामोशी के बाद फेदिया बोला कैसे कोई यह भूतनी उतनी ईसाई आत्मा को भ्रष्ट कर सकती है आखिर गर्विला ने उसका कहना तो माना नहीं था बस ऐसे ही होता है कोदस्या बोला गर्विला भी कहे था कि उसकी आवाज इतनी पतली और दयनीय थी जैसे कोई मेंढकी हो तेरे बापू ने खुद यह बात सुनाई थी क्या फेद्या पूछे जा रहा था हाँ मैं बिस्तर में लेटा था सब कुछ सुन रहा था गजब की बात है उसे भला कहे की उदासी हाँ भाई जरूर वह जलपरी को भा गया होगा तभी तो वो उसे बुला रही थी अजी हाँ भाग गया लिल्लूशा बोल पड़ा जरूर भाएगा वो तो उसे गुदगुदा कर मार डालना चाहती थी समझे इन जलपरियों का काम ही यही है यहां भी तो जलपरिया होंगी फेद्या ने कहा नहीं यह साफ जगह है कुर्सा ने जवाब दिया बस यह नदी ही पास है और तो कुछ भी नहीं सब चुप हो गए अचानक कहीं दूर सुदीर्घ बिल्कुल विलाप जैसी चीख गुझी यह रात्रि की उन रहस्यमयी ध्वनियों में से एक थी जो गहन नीरवता में सहसा उत्पन्न हो जाती है हवा में उठती है गुंजायमान होती रहती है और फिर धीरे धीरे विलीन होती हुई दूर चली जाती है कान लगाए तो लगता है कोई आवाज नहीं पर एक हल्की सी गूंज गुंच गूंजती रहती है ऐसा लगता है कि मानो एन आसमान के पास किसी ने बहुत ही लंबी चीख छोड़ी और फिर जंगल में कोई उसके जवाब में तीखी आवाज में खिलखिलाकर हंसा और नदी के वक्श पर सरसरी सी फुककार बढ़ गई लड़कों ने एक दूसरे की ओर देखा और शहर उठे ईशा हमारे साथ है ये लूसा वारे कबूतरों और बबलूसा चिल्लाया क्यों कहा उठे देखो आलू उबल गए बस लड़के पतीले के पास आ गए और गरम गरम भाप छोड़ते आलू खाने लगे सिर्फ वाने ही हिला डूला नहीं अरे खाएगा नहीं क्या पबलूसा ने पूछा पर वो अपनी चटाई के नीचे से नहीं निकला पतीला जल्दी ही खाली हो गया अच्छा तुमने सुना अभी उस दिन हमारे यहाँ बनार वित में क्या हुआ इब्लू ने बात छिड़ी बांध के पास फैद्या ने पूछा हाँ हाँ वही टूटे बांध के पास वह असली भूतिया जगह और इतनी वीरान ओर खड गड्ढे नीचाने और इतने साफ है वहां अच्छा बता तो क्या हुआ वहां सुनो क्या हुआ वहां तुझे फेदे शायद पता नहीं पर वहां एक आदमी डूब गया था बहुत पहले जब पानी गहरा था तो उसकी कब्र भी वहीं पर है वैसे तो अब कब्र बस जरा सी ही दिखती है एक ढूंसा ही रह गया है तो हुआ यह कि कुछ दिन पहले कारिंदे ने एयरमिल शिकारियों को बुलाया वह एयरमिल है ना जो शिकारी कुत्तों को पालता है ते तो उसके सब मर गए हैं पता नहीं क्यों उसके पास रहते ही नहीं कभी नहीं रहे वैसे काम वह अपना खूब जानता है अच्छा तो कारिंदे ने एर्मिल को बुलाया और बोला कि डाक ले आ। हमारे यहाँ हमेशा एर्मिल डाक लेने जाता है सो एर्मिल शहर चला गया बस वहां उसने कुछ देर वेर कर दी वापस जब चला तो पिए हुए था घोड़े पर वह आ रहा था रात पड़ गई चांदनी रात तो आया एरमिल बाध पर से बस ऐसा रास्ता निकला उसका लो जी चला आ रहा एरमिल शिकारिया और देखता क्या है कि जहां वो कब रहे ना वहीं ढूं पर एक मेमना टहल रहा था ऐसा घुघरा ले रेशो वाला सफेद सफेद सो ने सोचा क्यों ना मैं उसे उठा लूं क्या यह बेकार जाएगा बस वो घोड़े से उतरा उसने मेमने को गोद में उठा लिया मेमना भी चुपके से गोद में आ गया बस उसे उठाकर एयरमिल घोड़े की ओर चल दिया घोड़ा लगा थूथनी फेरने फुकारने पर खैर उसने घोड़े को फटकारा और मेमने को लेकर उस पर सवार हो गया आगे चल दिया मेमनों को उसने अपने सामने रखा हुआ था। वो मेमने की ओर देखे ने भी दांत निकाले और बोल पड़ा पुछ पुछ पुछ पुछ, पुछ। कहानी कहने वालों के मुंह से यह आखिरी शब्द निकला भी न था कि सहसा दोनों कुत्ते एक बारगी उठ खड़े हुए और जोर जोर से भौंकते हुए अलाव से दूर लपके और अंधेरे में वो जल सब लड़के डर गए झट से अपनी चटाई तले से निकल आया पबलूसा चिल्लाता हुआ कुत्तों के पीछे दौड़ा उनके भौंकने की आवाज दूर होती जा रही थी बौखला उठे घोड़ों के झुंड की बेचैनी भरी भगदड़ की आवाज आई बबलूसा जोर से चिल्लाया बुरे झुजका कुछ क्षण बाद कुत्तों का भोंकना बंद हो गया पबलूसा की आवाज अब दूर से आ रही थी कुछ और क्षण भी लड़के हैरान परेशान से एक दूसरे की ओर देख रहे थे मानो यह प्रतीक्षा करते हुए कि क्या होगा सहसा तेजी से दौड़ते हुए घोड़े की टापे सुनाई दी घोड़ा अलाव के बिल्कुल पास ही झटके से रुक गया उसका अयाल पकड़कर पबलूशा फुर्ती से नीचे कूद पड़ा दोनों कुत्ते प्रकाश के घेरे में उछल आए और तुरंत ही अपनी लाल लाल जीवे बाहर निकाले बैठ गए क्या हुआ था क्या था लड़कों ने पूछा कुछ नहीं पॉवेल ने जवाब दिया और घोड़े की ओर हाथ हिलाए ऐसे ही कुत्तों को कुछ खटका हुआ होगा मैंने सोचा था भेड़ा भेड़िया आ गया लापरवाही से उसने बात पूरी की वो पूरी छाती फुला सांस ले रहा था मैं बरबस विभुक्त सा पबलूसा को देखने लगा इस क्षण वो बहुत अच्छा लग रहा था उसका असुंदर मुखड़ा घोड़ा दौड़ने दौड़ाने से दमक उठा था और उससे बहादुरी और दृढ़ता झलकती थी हाथ में एक संटी तक भी लिए बिना रात को वो अकेले ही बेझिझक भीड़िए का सामना करने लपका था कितना प्यारा लड़का है उसे देखते ही मैं सोच रहा था देखे है क्या यहाँ भेड़िए डरपो क्वेश्चन ने पूछा यहाँ हमेशा बहुत होते हैं ने जवाब दिया पर और, और गर्व के साथ पबलूसा को देखता रहा फिर से चटाई के नीचे दुबक गया हाँ तो इलुषा कैसी डरावनी बातें तू सुना रहा था फिर से फेदिया ने बातों का सिलसिला शुरू किया संपन्न घर का होने के नाते उसे लड़कों की बातचीत में अगुवाई करनी पड़ती थी वह कम ही बोलता था मानो अपना मान बनाए रखने के लिए इधर एक कुत्ते भी न जाने क्यों भौंक पड़े सचमुच ही मैंने सुना था कि तुम्हारी वह जगह भूतों का अड्डा है वरना वर्णा और नहीं तो क्या पूरा अड्डा ही है कहते हैं वहां कई बार बूढ़े मालिक को देखा है स्वर्गीय मालिक को लंबा कप्तान पहने घूमता रहता है आए भरता जाता है और जमीन पर कुछ ढूंढता रहता है सुना एक बार त्रफीच बाबा ने उसे वहां देखा था पूछने लगा मालिक क्या ढूंढ रहे हैं था आश्चे, पूछा था उसने आश्चर्य आश्चर्यचकित पूछा था उसने आश्चर्यचकित में बोल उठा हाँ पूछा था बड़ा बहादुर है तब तो वो क्या जवाब दिया उसने बोला तोड़ू बूटी ढूंढ रहा हूं ऐसे खोखले आवाज में कहा तोड़ू बूटी मालिक तोड़ू बूटी क्या करोगे बोला कब्र का बोझ नहीं सहा जाता बाहर निकलना चाहता हूं बाहर जरा देखो तो थोड़ा जिया था क्या और जीना चाहता है थोड़ा जिया था क्या और जीना चाहता है पैदा का क्या अजूबा है खुद से बोला मैं तो सोचता था कि शनिवार वाले श्राद्ध को ही मरे हुए को देखा जा सकता है मरे हुए को तो कभी भी देखा जा सकता है ने विश्वासपूर्वक बात का सूत्र पकड़ा मैं देख रहा था कि गांव के अंधविश्वासों के बारे में वही सबसे ज्यादा जानता है शनिवार वाले श्राद्ध को तुम जीते हुए को भी देख सकते हो जिनकी उस साल मरने की बारी है बसराध को गिरजे के ओसारे पर बैठ जाओ और सड़क की ओर देखते रहो बस जिनकी मरने की बारी है वे आते दिखेंगे हमारे यहाँ पिछले साल बुढ़िया कुलियाना देखने गई थी देखा उसने किसी को कुछ कौतूहल से, से पूछा और नहीं तो क्या पहले तो वह बड़ी देर बैठी रही कुछ दिखा नहीं न कुछ सुनाई दिया बस लगता था कहीं एक कुत्ता रह रहकर भोंक उठता था अचानक देखती क्या है कि सड़क पर एक लड़का चला आ रहा है सिर्फ एक कमीज पहने वो ध्यान से देखने लगी युवास का फैदा चला रहा था वही जो वसंत में मर गया फैदा ने बात कर हाँ वही चलता आ रहा था और सिर नहीं उठा उठा रहा था और रियाना बुढ़िया उसे पहचान गई फिर देखती है कि बुढ़िया चली आ रही है वह ध्यान से देखने लगी देखती जाए देखती जाए ये भगवान यह तो वह खुद ही चली आ रही थी सच फिर ने पूछा हाँ सचमुच वही थी पर वह तो अभी मरी नहीं तो क्या साल तो भी अभी पूरा नहीं हुआ उसकी हालत तो देखो जैसे तैसे प्राण अटके हुए हैं फिर से सब शांत हो गए पबलूसा ने मुट्ठी पर सूखी टहनियां आँख में डाली तेज उठी लौ में से एकदम काली काली दिखी तड़तड़ाने तर धुआं छोड़ने और ऐटने लगी तेज तेज में में उठी लौ में वो वे एकदम काली काली दिखी तड़तड़ाने तर छोड़ने और एटने लगी जले सिर सिरे ऊपर को उठ उठ जाते थे थरथराती हुई चमक चारों ओर फैली खास तौर पर ऊपर को सहसा न जाने कहा से एक सफेद कबूतर प्रकाश की परिधि में उड़ाया सहमा सहमा सा एक ही जगह मन, पर मंडराया गरम धमक से चम चमा उठा और पंख पंखड़ा हुआ गायब हो गया लगता है भटक गया है पबलूशा बोला अब उड़ता जाएगा जब तक कहीं टकरा नहीं जाएगा जहां टकराएगा बस वहीं रात काटेगा। जहाँ हो सकता है यह कोई पवित्र आत्मा स्वर्ग की ओर जा रही हो है पबलूसा ने एक और मुठ्ठी टहनियों की आग पर फेकी हो सकता है आखिर उसने जवाब दिया अच्छा पबलूसा यह तो पता तुम्हारे यहाँ सलामे भी वो दैवी चमत्कार हुआ था। ने फिर छेड़ी। जब तुम लोग तो। हाँ, हाँ, मकेले डर थे। मालिक भी हमें पहले से बताता रहा था कि हमें दैवी चमत्कार देखने को मिलेगा पर जब अंधेरा हुआ तो सुना है खुद ही ऐसा डर गया कि पूछो मत और वो जो उसकी बावरचीन है ना उसने तो जैसे ही अंधेरा हुआ उठाकर सारी हड्डिया वडिया हड़िया वड़िया तोड़ डाली बोली अब कौन खाएगा कयामत का दिन आ गया बस सारा खाना चूल्हे में गिर गया हमारे गांव में तो भैया ऐसी ऐसी अफवाहें फैल गई कि सब अब सफेद भेड़िए धरती को रोंदेंगे लोगों को फाड़कर खा जाएंगे आसमान से खूनी पंची झपटेंगे और नहीं तो तिरस्का ही प्रकट होगा कौन तिरका कोतसा ने पूछा तुझे पता नहीं बिलूचा बड़े जूस से बोल उठा अरे वाह रे किस गाँव का है तू जो तुझे इतना भी नहीं पता कि तिरस्का कौन है घर के घोचू ही हैं तुम्हारे गांव वाले नीरे घोचू अरे त्रिस्का ऐसा अद्भुत आदमी होगा जो एक दिन आएगा और वो अद्भुत आदमी आएगा ऐसा कि कोई उसे पकड़ नहीं सकेगा और न उसका कुछ बिगाड़ा जा सकेगा ऐसा अद्भुत आदमी होगा वो अब मान लो किसान उसे पकड़ना चाहेंगे डंडे लाठिया लेके उसे पकड़ने निकलेंगे घेर लेंगे और वह उनकी आंखों में ऐसी धूल झोंकेगा कि वे एक दूसरे को ही मार डालेंगे उसे मान लो जेल में बंद कर देंगे वो पीनों को पानी मांगेगा उसी में डुबकी लगा लेगा और बस गायब हो जाएगा उसे बेड़ियों जंजीरों में कस देंगे वह ताली बजाएगा और वे सब वहीं गिर जाएंगे बस यह का गांव-गांव नगर नगर घूमता फिरेगा और भैया रे ऐसा धूर्त ऐसा जुटिल होगा यह तिरस्का की सभी भले लोगों को ईशा के भक्तों को भटकाएगा और कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा ऐसा अद्भुत धुर्त आदमी होगा वह हाँ ऐसा ही होगा वह बबलूसा ने धीरे धीरे गंभीर में अपनी बात जारी रखी बस उसी का इंतजार था हमारे यहाँ बड़े बड़े कह रहे थे कि जैसे ही वे देवी चमत्कार लगेगा तभी त्रिशका पहुंचेगा तो लो जी चमत्कार भी हो गया और सब लोग घरों से निकल आए खेत में जमा हो गए देखने लगे कि क्या होता है हमारे यहाँ तो तुम्हें पता ही है जगह खुली है अचानक देखते क्या है कि उधर टीले की ओर से कोई आदमी आ रहा है ऐसा कमाल का अजीबो गरीब सिर का सिर उसका सब चिल्ला पड़े हाय तिर आ गया हाय तिर आ गया और भाग खड़े हुए हमारे गांव का मुखिया नाले में जा कूदा उसकी घरवाली फाटक में ही फंस गई चीखने चिल्लाने लगी अब कुत्ते को ही इतना डरा दिया कि वो जंजीर तोड़कर बाढ़ के कूदा और दुम दबाकर जंगल में भाग गया और वो कुछ, कुछ का, का बाप है ना दरा फेच वह जई के खेत में दुपक गया और लगा बटेर की तरह चीखने शायद पंखी पर तो त्यारा हाथ नहीं उठाया और ऐसी भगदड़ मची की पूछो मत आदमी वो हमारे गाँव का ही था वबीला जो लकड़ी के पीपे बनाता है उसने मटका खरीदा था और खाली मटका सिर पर डाले आ रहा था सब लड़के हंसने लगे और फिर पल भर को चुप हो गए जैसा कि प्रायः खुली हवा में बतिया रहे लोगों के साथ होता है मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई भव्य रात थी सांझ ढले की ओसी ताजगी की जगह मध्यरात्रि की खुश्क गमरा गर्माहट ने ले ली थी नींद में डूबे खेतों पर रात का मुलायम पर्दा पड़ा हुआ था और उसके उठने में प्रभात की पहली सरसराहट पहली चह खोने में उसकी पहली बूंदों की छिलमिलाहट होने में अभी काफी देर थी आकाश पर चांद नहीं था उसके देर से निकलने के दिन थे अनगिना सुनहरे तारे टिमटिमाते हुए मंथर गति से आकाश गंगा की ओर बढ़ते प्रतीत होते थे और सचमुच ही उन्हें निहारते हुए लगता था मानो हम स्वयं पृथ्वी की अंतहीन हीन गति का अनुभव कर रहे हैं सहसा नदी पर एक के बाद एक दो बार अजीब सी दयनीय चीख गुजी और कुछ और फिर कुछ छड़ पश्चात दूर से आई कोद्या काप उठा क्या है ये बगुला चीखा है ने शांत भाव झाड़ियों के झुरमुट में चलता रहा फिर वो जो छोटी सी चरा गा उसमें चलने लगा पता, लगा पता है जहां वह खो की और रास्ता है वहां तुझे पता होगा एक बड़ा गड्ढा है जिसमें वसंत में पिघली बर्फ का पानी भरा रहता है गड्ढा सारा नरकट के झाड़ झंकाड़ से भरा है बस इसी गड्ढे के पास से मैं जा रहा था कि भैया अचानक गड्ढे में कोई कराह उठा ऐसी दर्द भरी आवाज थी आ मैं तो भैया रे बुरी तरह से डर गया सांच का वक्त और वो आवाज ऐसी दर्दी थी लगता था बस मैं खुद भी रो पड़ूंगा क्या हो सकता था यह हम्म इस गड्ढे में पार साल चोरों ने बनपाल अकीम को डुबो दिया पबलूषा ने राय दी हो सकता है उसकी आत्मा बिलख रही हो ये भगवान कोशिया की बड़ी बड़ी आंखें भय और विस्मय से और भी डर गई मुझे तो पता ही नहीं था कि अकीम को वहां डूबोया था नहीं तो मैं डर के मारे मर ही जाता कहते हैं ऐसे छोटे छोटे मेंढक भी होते हैं पबलूषा ने अपनी बात जारी रखी वे भी बोलते हैं तो रोने लगते हैं मेढक नहीं वो मेढक नहीं थे मेंढक कैसे नदी पर बगुल ने फिर चित्त किया उफ कम बात के मुँह से बरबस निकल पड़ा जैसे बन बूथना भूतना चीख चीख रहा हो बन भूतना नहीं चीखता वो तो गुंगा है गा ने बात पकड़ी वो तो बस तालिया बजाता है तुमने देखा है क्या बन भूतने को पेदा ने चुटकी लेते हुए पूछा नहीं देखा नहीं है और भगवान न करे कभी सामना हो पर दूसरों ने देखा है अभी थोड़े दिन पहले हमारे गांव के एक आदमी को उसने भटकाया था बड़ी देर तक वह जंगल में भटकता रहा बस एक ही मैदान के चक्कर काटता रहा मुश्किल से दिन चढ़े कहीं घर पहुंचा तो क्या देखा था उसने हाँ देखा था कहता है कहता था बहुत बड़ा है वह अंधियाला ऐसा चित्रों में लिपटा सा और पेड़ के पीछे छिपता छिपता जाता है ठीक तरह से कुछ नहीं दिखता जैसे कि बस चांदनी से छिप रहा हो और अपनी इतनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाता जाता है घूरता जाता है ओ थुह थोड़ा कांपते और कंधे पिछकाते हुए फैदा ने दूध करा पता नहीं क्यों यह गंदगी धरती पर फैली हुई है ओवेल ने कहा देख बुरा मत कर कहीं सुन न ले इशा बोला फिर से चुप छा गई देखो भाइयों देखा देखो सहसा वान्या का बाल स्वर सुनाई दिया देखो तो भगवान के प्यारे प्यारे तारों को मधुमक्खियों से मंडरा रहे हैं उसने चटाई के नीचे अपनी ताजगी अपना ताजगी भरा मुखड़ा बाहर निकाला मुट्ठी पर थोड़ी रखी और धीरे धीरे अपनी मृदु आंखें ऊपर उठाई सब लड़कों की आंखें आसमान की ओर उड़ गई और फिर देर तक वही टिकी रही वान्या दुलार से बोला तेरी बहन अनुज का ठीक ठाक है ना हाँ ठीक है वान्या ने थोड़ा तुतलाते हुए जवाब दिया उससे कहियो हमारे यहां क्यों नहीं आप नहीं आती पता नहीं कह देना कि आया करे कह दूंगा उससे कहियो कि मैं उसे मिठाई दूंगा मुझे देगा तुझे भी दूंगा वायना ने उस सांस भरी नहीं मुझे नहीं चाहिए तुम उसे ही दे देना वो इतनी भली है वानने फिर से अपना सिर जमीन पर टिका लिया पबलूसा खड़ा हो गया और खाली पतीला उठाकर चल दिया कहाँ चला पेद्या ने पूछा नदी पर पानी लेने प्यास लगी है कुत्ते भी उठकर उसके पीछे चल दिया देख नदी में गिर मच जाइयो यूशा ने चिल्ला कर कहा गिरेगा क्यों फिर बोला संभल कर रहेगा हूँ संभल कर रहेगा कुछ भी हो सकता है वो झुकेगा पानी भरने लगेगा और जलभूतना उसका हाथ पकड़कर खींच लेगा फिर लोग कहेंगे कि जी वो तो पानी में गिर गया गिरा वगैरह क्या वो देखो सरकंडों में पहुंच गया आठ सुनते आठ सुनते हुए उसने कहा सच सरकंडों में ऐसी सरसराहट हुई जैसे कोई उन्हें हाथ से हटा रहा हो अच्छा क्या यह सच है अकुलना बाउली उसी दिन से हुई जब वो पानी में गिरी थी अकुलना बाउली उसी दिन से हुई जब वो पानी में गिरी थी उम्मीद नहीं होगी नदी के तल पर खराब कर दिया इस अकुलना को मैंने अपनी आँखों से कई बार देखा था चितड़ों में लिप्टी बेहद दुबली कोयले सा काला चेहरा आंखे एकदम भाव शून्य हर वक्त खींचे निपोड़े व कहीं सड़क पर घंटों एक ही जगह खड़ी रहती है अपनी हड़ीयल बाहें छाती पर बांधे और धीरे धीरे पैर बदलती डूलती रहती है, है।, है इसलिए नदी में जा कूदी थी कि उसके प्रेमी ने उसे धोखा दिया था हाँ इसलिए याद है एक वाश्या था कुछ शाह ने दुखद स्वर में कहा कौन वास्या ने पूछा वही जो डूब गया था उद्या ने जवाब दिया इसी नदी में कितना अच्छा लड़का था ओह कितना अच्छा और माँ और माँ उसकी फैकलिस्ता उसे कितना प्यार करती थी अपने बादशाह को उसे जैसे पता था कि बेटे की पानी में ही मौत आएगी गर्मियों में हम सब बच्चे नदी में नहाने जाते तो वह भी हमारे साथ हो लेता माँ उसकी डर के मारे पीली पड़ जाती दूसरी लड़ाइयों की कुछ परवाह नहीं वे अपने कपड़े धोने की लकड़ी की लंबी चिलमछियाँ उठाए चली जाती पर वो फैक्लिस्ता चिलमछी जमीन पर रख देती और पुकारने लगती लौटा मेरे लाल मत जा मेरी आंखों के तारे भगवान जाने डूब भी कैसे गया तट पर ही तो खेल रहा था तैर रही, तो रही थी बस तभी से फैकलिस्ता की अकल मारी गई है बेटा जहां डूबा था ना उसी जगह आकर लेट जाती है और भैया रे लेट कर बस वही गान छेड़ देती है याद है वाशिया वो गाना गाया करता था बस वही गान वह भी छेड़ती है और खुद रोती जाती है भगवान के आगे अपना टुकड़ा रोती है लो पबलूसा आ रहा है फेत्या ने पानी से भरा पतीला हाथ में लिए पबलूसा अलाव के पास आए थोड़ी देर चुप रहकर बोला क्यों भाइयों मामला तो गड़बड़ है क्या हुआ क्वेश्चन ने चढ़ से पूछा मैंने वास्या की आवाज सुनी है सब एकदम सिहर उठे अरे अरे यह क्या कहता है तू क्वेश्चन जल्दी जल्दी बुदबुदाया भगवान का समय पानी की ओर झुकने लगा तभी सुनता क्या हूं कोई वादा की आवाज में मुझे पुकार रहा है और जैसे पानी के नीचे से आवाज आ रही है पबलूषा ये पबलूशा इधर आ मैं तुरंत पीछे गया आया पानी भर लिया ये भगवान ये भगवान लड़कों ने सलीब का निशान बनाते हुए कहा यह तो जल भुतने कहा हम अभी अभी वाशाह की ही बातें कर रहे थे ओह ये तो बुरा शगुन है धीरे धीरे बोलते हुए कहा कोई बात नहीं हुआ करे पबलूसा ने दृढ़ता पूर्वक कहा और बैठ गया जो भाग में भाग में लिखा है वो कर रहेगा लड़के शांत हो गए पबलूसा के शब्दों का उन पर गहरा असर पड़ा लगता था वे मानो सोने की तैयारी करते हुए आग के सामने पसरने लगे अरे यह क्या सहसा कोशिया ने उठकर पूछा पबलूसा ने कान लगाकर सुना चाहे उड़ रहे हैं चहक रहे हैं कहाँ उड़े जा रहे हैं उन देशों को जहा कहते हैं कभी जाड़ा नहीं पड़ता क्या ऐसे देश भी है, है? दूर है बहुत दूर गर्म समुद्रों के पार कोसिया ने उसे भरी और आंखें मूंद ली लड़कों के पास आए मुझे तीन घंटे हो चले थे आखिरकार चांद निकल आया था मैं तो उसे तुरंत देख ही नहीं पाया इतना छोटा और पतला था वह चंद्रविहीन रात पहले की ही बाती राज बैगों के साथ फैली हुई थी हाँ कई तारे जो थोड़ी देर पहले आकाश में बहुत ऊंचे दिख रहे थे धरती के अंधेरे सिरे की ओर झुक रहे थे चारों ओर पूर्ण निरवता थी जैसी की केवल रात्रि के अंतिम पैर में ही होती है सब कुछ गहरी अटूट नींद में डूबा हुआ था पौ से पहले की नींद में हवा में फैली गंधे अब छीड़ पड़ी जा रही थी मानो फिर से नमी आती जा रही थी गर्मियों की रातें कितनी तो ऊँग ही रहे थे घोड़े भी सिर लटका सो रहे थे अलस बेसुदी ने मुझे घेर लिया और मेरी आंख लग गई ताजी हवा का झोंका मेरे चेहरे को छूता हुआ पड़ गया मैंने आंखें खोली पौ फट रही थी ऊषा की लाली अभी कहीं नहीं छाई थी पर पूरा में उजाला हो चला था चारों ओर सब कुछ दिखने लगा धुंधला धुंला ही पर दिख रहा था हल्का सुरमई आकाश उजला हो जा, होता जा रहा था उसमें ठंडा नीला रंग भरता जा रहा था तारे कहीं टिमटिमाते और उजल हो जाते, धरती का दामन गीला हो गया था पत्तियों पर थी, कहीं कहीं से जीवन की ध्वनिया और स्वर आने लगे और प्रभात की प्यार फरफराती हुई धरती पर बहने लगी उसके मधुर स्पर्श से मेरे शरीर में हल्का सा मीठा मीठा कंपन हुआ मैं झटपट उठा और लड़कों के पास गया धीमे धीमे सुलगते अलाव के इर्द गिर्द वे बेसुद सोए पड़े थे केवल पबलूशा ही आधा उठा और ध्यान से मेरी ओर देखने लगा मैंने सिर हिलाकर उसे विदा ली और नदी के किनारे किनारे चल पड़ा नदी से भाप उठ रही थी मैं कोई डेढ़ मील ही गया कि मेरे चारों ओर से भीगी चरागाह में दूर सामने जंगल से जंगल तक फैले हरे हरे टीलों पर और पीछे धूल भरी लंबी सड़क पर झिलमिलाती लाल झाड़ियों पर झीने पड़ते कोहरे तले लज्जा से अपना नीला वक्श उघाड़ती नदी पर नया आलोक बरसने लगा पहले लाल फिर रक्तिम फिर सुनहरी हर चीज स्पंदित हो रही थी जाग रही थी गा रही थी कलरव कर रही थी चहक रही थी उसकी बड़ी बड़ी बूंदें सर्वत्र हीरोसी चमक उठी सामने से गिरजे के घंटे के सुस्पष्ट प्रभात की शीतलता से शीतलता से निखरे स्वर हवा में तैरते आए और फिर सहसा थकावट मिटा चुके घोड़ों का झुंड मेरे पास से गुजर गया मेरे परिचित लड़के ही उन्हें हाके लिए जा रहे थे मुझे खेद पूर्वक इतना और कहना पड़ रहा है कि उसी वर्ष पबरूसा नहीं रहा वह डूबा नहीं घोड़े से गिर मर गया दुख की बात है लड़का बहुत अच्छा था इवान तुर्गे ने आटर से अठारह अनुराग ट्रस्ट